पहले डायलॉग उठ उठ करके उत करके तो डायलॉग नहीं डेलिंग तो है है चार चार चार लाइन लाइन का का का इसको दो है दो ज़रूरी हम्म मेरे, मेरे दिमाग में लाइन आ रही है लाल नंद केसर जी या या मेरा मेरा मतलब मैंने अभी अभी आपको वो दिया ये है ये है ये ये ये ये एक सलाह है है है है है है है रिकमेंड सेट सेट है। है। हाँ। नहीं नहीं ठीक बाकी रियल थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा चेंज करो कुछ आप भी चेंज चेंज करो यार भाई चेंज करो आप बताओ दूसरी सिचुएशन क्या है नेक्स्ट अदर सिचुएशन नाट्टों को ले सकते हैं। हम्म, लो। पिछली बार आ? जो हुआ था नाटक, ना? हाँ, किसी नाट्टों को ले। ऊपर ऐसा नहीं करेंटिंग लाला जी लाला जी वो जैसे चिड़िया बोलती है ना इस तरह से तो गरीब लाला जी लाला जी मुझको पैसे उधार दे दो मेरी मेरी बच्ची बच्ची की की शादी है मेरी बच्ची की जी, लाला जी, मुझे मेरी बच्ची मुझको कुछ उधार दे दो मेरी बच्ची की शादी है मेरी बच्ची हाँ। लड़की को सर। हाँ, कर दो कर दो तुम उपकार हो जाए मेरा बेड़ा पार अच्छा, अब ला -ला आएगा लिख दो लाइन लिख दो बाद में, में लाला जी लाला जी लाला जी लाला जी लाला जी लाला जी, जी, जी, जी बेटी की शादी है मेरी बेटी की शादी मेरी करने से ना इसमें शब्दा और छंदगी बेटी लाला जी लाला जी बेटी की शादी है हम्म दे दो कुछ उधार राशि दे दो कुछ उधार राशि राशि दे दो कुछ उधार राशि राशि बच्चे को शादी धन? है मनी धन राशि राशि में जी ला जी ला जी ला ला जी बेटी, ला ला जी बेटी बेटी की शादी है लाला ला जी लाला ला जी बेटी की शादी है है ना दे, है। दे दो कुछ उधार राशि बेटी की शादी है दो दो कुछ उधार राशि बेटी की शादी है होगा तुम्हारा उपकार कर दो होगा बड़ा उपकार आपका होगा होगा होगा हो बड़ा बड़ा उपकार उपकार कर दो पार होगा बड़ा उपकार कर दो बेड़ा पार होगा बड़ा उपकार कर दो बेड़ा पार ठीक है साहब ये तो इसके हो गए सेट. आगा, आगा। सेट, और और आएगा को जरा ऐसे करके नहीं नहीं करके मटक मटक के उसमें बोलना कॉमेडी टाइप जोड़ो भाई अब जोड़ो जो लखनऊ का मनी लैंडर गाना जोड़ेगा ना हाँ गीत के चार लाइन में बस ये गरीब आदमी लाला लाला जी लाला जी बेटी की शादी है है का का का मींस सब हर का हर लाइन गीत गीत बनेगा ना नहीं नो कितना कितना कितना अच्छा अच्छा अच्छा के के पात्र हिसाब के से अकॉर्डिंग जो भी एक्टर है हाँ। उसकी क्या है जैसे कि पुलिस वाला जब आता है तो जरा झटके से बात भी हो सकता है इसमें और इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है इसके अंदर और हम लोग उसको थोड़ा सा भी हाउ आ, पहले फाइनल इसको डिसाइड को भैया भैया सेट पैसे आवाज़ गरीब आदमी ना उसे अजा भैया आजा कैसा कैसा आना हुआ तुम्हारा अरे आजा भैया आजा कैसे आना हुआ तुम्हारा पैसे लेने आया, लेने आया है कई वर्षों में पैसे लेने अब आया है कई वर्षों में कई वर्षों में वर्षों बाद मुंह दिखाया है हाँ, कई दिखा है कई वर्षों बाद मुंह दिखाया एक दूसरा दूसरा दूसरा दूसरा दिया कहा छिपे थे तुम इतने दिन आए हो कितने दिन तुम कहाँ रहे वर्षों में सकल दिखाई पहले इतने पहले इतने वाले की राशि राशि भी बढ़ आई कहाँ छिपे थे कहा गए थे कहाँ रहे को तो फिर बोलना पड़ेगा ये की बारे में छको द ना ना ना ना ना ना ना ना जी ना, ना। जी बेटी हाँ। की शादी बेटी के बच्चे उधर हाँ। पास बेटी हाँ। की शादी होगा हाँ। हाँ। बड़े का हाँ। तो तोड़ा का वो तो गरीब गरीब बुढ़िया भाषा में जरा बनाओ सेठ सादा बुढ़िया भाषा में उसका हिंदी आप ट्रांसलेट करना उड़िया में बनाओ पहले आप करना भाई तुम बनाओ क्या लखनऊ उड़िया में बनाओ पहले चार लाइन बोलनी है वो उसको पैसे देगा ब्याज में वही इतना ब्याज उसमें ये भी आती है ब्याज लगेगा और टाइम से पैसा दे देना और मैं तुम्हें प्रिंसिपल इंटरेस्ट वो उसको सब बताएगा भाई तेरे इसमें तो बीस परसेंट या दस परसेंट का जो है ब्याज यानी कि परसेंटेज काउंट नहीं करनी है इसमें ब्याज लगेगा और समय से मेरा पैसा वापस कर देना और जा पैसे ले जा ये बात हुँ। गनाव। हुँ। थीचे, थीचे। अरे आना हरे रे गु कुछ कहीं क्या कुहरे गरीब तो आगे आगे बोलेते एक गरीब गरीब हाँ। बोला अच्छा ये फिर अनु बोला क्या बोला तू तो तो तो मेरी तो ये सुनो, मेरी सुना सुनो मोर मोर झर कर तेरा ना हुआ अरे और गरीब तेरा कैसे आना हुआ अरे अच्छा उसके बाद फिर वो कहता है लगा लाला जी लाला जी मेरे वचन सुनो जी उसके बाद वो जब पैसे देगा तब क्या कहता है कि ये पैसे ले जा वो कैसे बोले लु ले लु तू तू ले ले ले भैया तू पैसा लो लो लो पैसे को बेच से कूबे पाँच रूपया तो या तो गई बात है एक घंटा है एक घंटा तो बीत गया मिनट मिनट हो हो गया, बीस गया। <laughs> वो बना देगा ना, एक्सपर्ट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, है, साहब, नमस्कार, नमस्कार, राजा सिर्फ नाव नाव है चापू तो है नहीं तो है सब बैठे चलो अब अब दोनों हो गए चलेगी दवा क्या खराब तो तो ही नहीं हाँ तो। <laughs> तुम्हें बुखार बुखार हो गया तब खाली होगा अभी टेस्टिंग आ, का तो कहा होता है सरसावा कल कल सुबह किसी को भेज यहाँ पर कोई टेक्नीशियन नहीं बैठे अलाउ नहीं है नहीं नहीं है तो ये बात भेजते फिर उन्नीस सौ सवा में है गवर्नमेंट ये एंटी वाले होते ही बहुत कौन सी थीम पे आप तैयार कर रहे हैं? एक गरीब आदमी है सेठ के पास गया पैसे मांगने उसके बाद वो उसको पैसे दे देता है वो पैसे लेके जैसे बाहर निकलता चोर उससे पैसे कर, बनाता छीनने की छीन के पैसा और भाग जाता उधर से पुलिस वाला आता है चोर को पकड़ के और एक तरफ ले जाता उसको सपोर्ट करता दोनों पैसा बांट के एक का रास्ता इधर एक का रास्ता बेचारा बैठ के गरीब ये हालत है कोई छोटा चोर कोई मोटा चोर सब सारे चोर एक भी भी देंगे देंगे हम कोई कोई कोई छोटा छोटा चोर चोर चोर मोटा शादी कैसे बनाया हमने दे दो कुछ उधार राशि डेढ़ी है ऐसे शुरू किया है लाला जी लाला जी बेटी की शादी है दे दो कुछ उधार राशि बेटी की शादी है होगा बड़ा उपकार कर दो बेड़ा पार बेटी की शादी ये जाके उसने प्रार्थना दी सेठ जी के बारे में बताओ ना सेठ का अंदाज कैसा होता है सेठ का अंदाज जरा कुछ मजाही मिजाज होता है या कुछ किल में मिजाज का होता है सेठ चेट चेट तो कुछ तो तो ऐसा टाइप का होता होता, ना, वो होता है है है चालाक चालाक भी थोड़ा सा क्योंकि वो मांग नहीं लोग दिखावा हाँ। अंदर से तो चला पीकेगा हाँ। सूद देगा मुझे ऊपर हाँ। से दिखागा नहीं नहीं मैं नहीं देता तुझे ये वो तुम लोग आ जाते हो मतलब उसको का लाला है। होता है जरूर और उसका जो होता, उस तो उसका कस्टमर होता है ले ना भाग लेकिन कस्टमर क्योंकि बहुत मजबूर है और बड़ी परेशान हालत में है न तो इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको एक झटका और देगा वो उस डेट के में गया तो गया नहीं जाता नहीं आदमी वो जितना भी कहेगा वो सुनेगा उसकी बातों में ऐसा लगता है कि देगा जरूरी यूँ नहीं गएगा की एकदम दूंगा ही नहीं मुझे याद है बचपन में बहुत छोटा सा था गाँव की हमारे यहाँ एक मनी लैंडर था गांव पहाड़ में तो हमारे दो मंजिली मकान होते अक्सर पहाड़ में नीचे तो जानवर मवेशी रहते हैं और ऊपर हाँ, के, वो के होते। ति तिबार कहते हैं जो बरामदा होता है तो वहां पे उसकी गद्दी थी आगे छज्जा होता है पत्थर का और नीचे आंगन तो जो पैसे लेने वाले जैसे हरिजन आते थे वो तो ऊपर नहीं जा सकते थे ना तो वो नीचे ही होते थे तो ऊपर से बात करता था उनसे बहुत जोर से डांटता था पहले क्यूँ अच्छा, आया सिस्टम ने देखा था उसको कहते थे वो खुलाई। जैसे यहाँ थे, नहीं, नहीं जैसे आपका तो आप एक तो लूंगा थैली खुलाई मैंने थैली खुली भाई तुमको दे रहा हूँ दो रूपये एक सौ रूपए <laughs> मेरा बैग खोल रहा हूँ ना तुमको देने के लिए तो बैग खोलने का दो रूपए अलग है लेबर जा बाकी सूद का वो मामला तो है और सूद वो यही नहीं कि की अठानवे रुपयेगा जबकि दो रूपए सौ रुपया है तो ऐसा नहीं की वो ऊपर से सौ रुपए गिन के और पकड़ा दो वो दस का नोट ऐसा फेंकता था तो वो नोट ही मुड़ता था और लेने वाला ऐसा ऐसा भागता था उसे लेटरना चाहता था उसे फिर एक फेंका उसने दस का नोट ऐसा नहीं देता था और फिर ऐसे फेंक देता था, था तो नेट ऐसे ऐसे जाते थे और आदमी पागल जैसे पकड़ने जाता था अजीब सा सीन पैसे के लिए परेशान तो वो ऊपर से तो डांट पाए लेकिन अंदर से तो होते हैं नाटक के रूप में दिखाया तो ला लास्ट भागने फिर पैसे दूसरा तरीका क्या है बोलने का जब वो आँख कैसी बनाएगा किस तरह से लचकेगा कमर प्याजा क्या करेगा ये सब ये सब लेकर तब उसमें किस तरह से वो गाकर वा दूसरा सेठ दूसरा सेट तीसरा वो चोर जो है स्कीम बनाएगा चौथा पुलिस वाला आएगा वो उसको लेकर वो दोनों आपस में तो पैसा वो पैसा बांट लेंगे चोरों पुलिस वो एक वो बीच में बैठा परेशान हो बताइए अरे ठीक हो गया लिख तो दिया ना गीत तो लिख दिया गीत तो अभी लिखा क्या है नहीं ये गरीब नहीं बोला अभी तो अभी तो सिर्फ गरीब नहीं बोला लाला जी बेटी की शादी है तो दो देना की <laughs> बेटी ना था था ना। की शादी है बेटी की शादी है आ जाते हैं न न न बेटी की शादी है गुड थोड़ा सा इसको, इसको सब भरेगा गले से गुस्से में बेटी की शादी है बेटी की शादी है का पैसा समझा जो बेटी की शादी है, है, है।, है बेटी की शादी है बेटी की शादी फुकट का पैसा समझा है बेटी की शादी है गुड कप मतलब मतलब उसमें एक लाइन लाइन ये ये ये ये भी आगे आ जाए दो दो तो हो गई चीज ना फोकट फोकट के मीन्स ये हुआ ये ये फोकर्ट। हाँ। फोकर्ट ये हुए कि वो पैसे तो देगा लेकिन वो तो सूद पे हाँ भैया उधार नहीं दूंगा तो उधार दूंगा लेकिन सूद ले लूंगा नहीं।, नहीं सूद तो लेगा ही हाँ। तो सूद के बावजूद भी बोल सलाकट का रखा है जैसे की उसपे बड़ा कोई वो उस पर कोई एहसान कर रहा है एहसान कर रहा है एहसान तो नहीं है अब वो कर्ज दे रहा था। वो तो लेगा इसके बाद भी वो कहता है कि साला फुकट का समस्या समझते हो मेरे पास फुकट का पैसा समझा है।, है समझा है बेटी की शादी है और दो लाइन इस पैसे जोड़ो कि क्या है पैदा तो कर लो शादी अब सेट क्या करेगा इसमें कुछ ऐसा होगा नहीं ये हो जाएगा। हम सोचे थे चार लाइन चार लाएं लाएं लाएं लाएं आ इसकी इसमें दो, दो ही आ अच्छा। और हम सोचे थे, थे दो में उसको पैसा देकेट का पैसा बेटी की शादी है न इंटरेस्ट, ब्याज कुछ ऐसा कुछ ऐसा करो ब्याज पे दूंगा रुपया ज्यादा भी लंबा नहीं हो रहा है ना अरे दो दो, दो, दो लाइन अगर फालतू तो बढ़ जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है दो लाइन तो हुई ना इसकी सीट की ब्याज पे पैसा दूंगा सुल्ले धर के धान ब्याज लगेगा हल्की हर की जल्दी नौ ब्याज पड़ेगा दूना, दूना। लेकिन जल्दी नौ देना ब्याज पड़ेगा ब्याज पड़ेगा भी ठीक है ब्याज पड़ेगा या ब्याज लगेगा दूना। दूना। केस पड़ेगा ब्याज लगेगा लेकिन जल्दी लौटा देना जल्दी लौटा देना बस बेटी की शादी है बेटी की शादी है पॉकेट का पैसा समझा है बेटी की शादी है ब्याज लगेगा दूला जल्दी लौटा देना फिर गरीब लेकिन तो जोड़ा नहीं ओ, लेकिन, लेकिन जल्दी लौटा देना, आ, तो जल्दी देना। ना तो एक बात कहेगा लोटा। एक, एक लाइन बोलकर जा रहा है गरीब गरीब एक लाइन वही करूंगा वही वही करूंगा जो कहोगे बेटी की शादी है वो उसका है। वो उसका टुकड़ा टुकड़ा मिल जाएगा वही जो कहोगे जुड़ जाएगा वो गुड़ गुड़ आपसे बेटी की शादी ये चल दिया वही करूँगा जो कहोगे बेटी की शादी अच्छा ब्याज लगेगा लेकिन जल्दी लौटा देना करके क्या गरीब को का पैसा हाँ, देता हाँ, है फिर वो कहेगा वही करूँगा शादी वही करूंगा, करूंगा, करूंगा, करूंगा तो जो कहोगे कहो बेटी की शादी अब मजबूरी झलक गई ना वही करूंगा जो कोहरी जो कहोगे कहोगे कहोगे कहोगे बेटी बेटी की बेटी की शादी, शादी, वही जो कहोगे उसने अपने आप को कर दिया है ना? सही बात हाँ उसके उसने आधीन हो गया वो। वही जो कहोगे बेटी की शादी है वही तो जो कहोगे बेटी की शादी है। अब ये पैसे लेके चला गया बाहर आ गया अब उधर रास्ते में चोर आगरा चोर नहीं नहीं चोर।, चोर एक एक मात्रा एक आ का मात्रा हाँ ठीक है ठीक है नहीं ये में ले लो हो तो नहीं। चोर का का थोड़ा थोड़ा एकदम अब उसका भाव मतलब का भाव मतलब बोलने तरीका सा जाए। नही वही कौन है कहाँ से आया कहा को जाता है रख दे तेरे पे जो कुछ है वो माल मतलब ऐसा कुछ <laughs> गुरु गुर गुर। <laughs> बोरिया बदलते फिर रहे <laughs> मत देखो। कौन है कहाँ से आया कहा को जाता है <laughs> कौन है कहा से आया कहा को जाता है कौन कौन कौन कौन कौन है कौन है कौन है है है तू है तू तू अभी लिखो मत रफ रफ से से आया रफ कर कौन है तू? कहां से आया कहां को जाता कहा तो कह मिल गया मिल गया बहुत सारे दिन कुछ नहीं मिला अभी मिल गया मौका बुढ़े खोल दो तरफ <coughs> है दे दे एक एक बार बार कर कर लो, लो। रफ बाद में लाइनिंग लाइनिंग। लाइनिंग करेंगे करेंगे इसकी है। बहुत दिनों से मुर्गा को। नहीं आता तभी तो नहीं पड़ेगा तभी होगा होना ज़रूरी है ना और मूवमेंट गाने में इसका का का है। रामेश्वर मुझे गाना नहीं आता लेकिन मैं आपको तो हमने एक गाना जो बनाया हाँ? जो मुझे काफ़ी पसंद है फॉर एग्जाम्पल मैं वो था कि हमने एक सीन करना था कि सड़कों पर कैसे दिल्ली पे एक नाटक बनाया था हम औरतों के गीत तो उसमें नहीं था कि सड़कों पर कैसे लड़के उनको चिढ़ाते ये हमारा एक सीन था अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम उस सीन को कैसे करें क्योंकि क्या आमतौर से नाटक या फिल्मों में जब भी यह सीन दिखाया जाता है तो लड़कों की बातों पर उनके कॉमेंट्स पर लोग हंसते हैं और वो पूरा सीन जो है एक मजाक बनकर रह जाता है और हम लोग चाहते थे कि वो मजाक नहीं बने क्योंकि वो हम सबके लिए काफ़ी मतलब तीखा एक्सपीरियंस है तो उस पर हम लोगों ने बहुत दिन लगाए हफ्ता दस दिन लगाया और फिर हमने जिस तरह से उस सीन को किया वो ये था कि हमने जैसे बस स्टॉप पर लड़की खड़ी है तीन लड़कियाँ और एक लड़का पीछे से निकलता है और एक लड़की दूसरी को बोलती है एक लड़का एक लड़का एक लड़का हाँ एक लड़का फिर देखती है फिर सीढ़ी हो जाती है वो ऐसे देखती है और उसके बाद लड़का निकल जाता है उसके बाद हमने लड़का उस सीन में रखा ही नहीं उसके बाद हमने उस पूरे सीन को वो लड़कियाँ चल रही हैं फिगर ऑफ एट में और सिर्फ एक गाना रखा था गाना लिखा मैंने ज़रूर था पर मुझे मतलब उसका ना तो हा? जिसका मैं कल एग्ज़ाम्पल भी दे रही थी तो वो लड़का जैसे निकलता है तो लड़किया चलना शुरू करती हैं संभल कर चलो देख कर चलो सड़क से दूर कोनो कोनो में हर आदमी छीनता मेरा कर चलो संभल कर चलो देख कर चलो सड़क ऐसी दूर मतलब और ये बीच में जो था उसमें उनका ये देखना सिमटना वो तो सिर्फ वोकल है इंस्ट्रूमेंट तो ने हमने ने ने? सिर्फ जिदम इस्तेमाल करी थी कुछ नहीं इसमें ये भी इस्तेमाल हो सकता था। तो वो उनका क्या के? के भी थोड़े-थोड़े हाँ कर सकते हैं हाँ। लेकिन हमने इसमें कुछ नहीं रखा था सिर्फ वो एक धोलक था और साथ में ये हाँ। था और ये बीच बीच में जो था इनमें हमारा ये देखना सिमटना ये होता था और जब गाते थे तो स्टेज गाते थे पूरा मतलब उसमें जो आप ये हाँ उसके ऊपर फिर जैसे एक और था उसमें हर एक्षियों थी थी। एक्षियों हर आदमी आदमी चिंता चिंता मेरा एक्शन उसी में था था कि पे और पास आ गया <coughs> ज़्यादा देखने का हमको देखा जा रहा है और उसके बाद एक लंबा डायलॉग ये गाना उसके अलावा एक और था ये सड़कें जो तुम कहते हो इस राज में है सबकी उन पर चल नहीं सकती वो हक के हर पहर अपना हम कह नहीं सकती हमारा है ये सड़कें जो तुम कहते हो इस राज में है सबकी ये सड़कें जो हर सुबह जाती हैं फिर लौट आती हैं हमें बुलाती कुछ कहती ये सड़कें ये सड़कें तुम कहते हो मतलब इसमें भी हर सब ऑडियंस की तरफ देखते हैं कब ऑडियंस की तरफ उठाते हैं वो सब उसमें ये सड़के जो तुम कहते हो सकती उन चल नहीं सड़केंटना हम कह नहीं सकती हमारा है अब इसमें पूरा वो हेजिटेशन भी है ये सड़कें हमारी नहीं है तो उसके जो टूटा टूटापन है उसमें वो भी है तो मतलब इसमें ज्यादा ध्यान मतलब वो सुर में है या ताल में या अखनोट है या नहीं से ज़्यादा ये है कि भाव क्या है और उस भाव को प्रकट करने के लिए हम जिस तरह गेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह संगीत का इस्तेमाल या एक और है मतलब घेरा छोटा सा कहता नहीं फिर भी सुनता है तुम जुड़े हमसे हम, हम बंधे तुमसे चेहरे पे बातें बाते। पहले बताओ यहाँ तक हमें कौन खींच लाया उन में से एक तुम भी थे अकेले नहीं भीड़ में से थे इस रहे। कहता नहीं फिर भी सुनता है तो मतलब इसमें जो बातचीत है जो अंदाज है और उसके साथ मतलब सब कुछ उसमे जो, जो, जो बात वही और ये मतलब टोटली नाटक के गीत हैं इनको अब नाटक से अलग करेंगे तो वो हम लोगों को प्रिय हो सकते अच्छा। तो हैं हाँ, हाँ, तो जो नाटक के, मतलब ये खास गीत नाटक के लिए लिखे गए नाटक की स्थिति से ही पैदा हुए उस महीने में ये नाटकीय संगीत इसमें मतलब कोई चीज लेकर इधर उधर फिट नहीं करी गई एक कॉन्टेंट था हमारे पास जिसके लिए हमने उनको मतलब इस्तेमाल किया तो जी अपनी मर्जी के ग्रुप्स में जाना चाहेंगे विषय के हिसाब से या ग्रुप्स कर लोप्स देवनारायण जी बताइए आप कौन किसमें तो कि ये चार ग्रुप लीडर चुन लेते हैं जी तो एक दो चार नु... नंबर दे देते हैं और फिर जो निकलेंगे बच जाएंगे क्यूँकी इसमें जिनको म्यूजिक में अच्छा हर यार मतलब डल ग्रुप नहीं होना चाहिए ना ऐसा है मनोरमा तुम यहाँ थी नहीं हम अभी यही बात कर रहे थे हाँ। कि नाटक का संगीत वो ज्यादा अच्छा कर सकता है जिससे संगीत के बारे में ज्ञान ही ना क्यूँकी वो उलझता नहीं है संगीत के बारे में वो अपनी जो बात कहना चाहते हैं उस पर टिका रहता है और जो संगीत वाला है उसको ज्यादा ध्यान उस पर चला जाता है, कैसे हाँ, है वो, वो ज्यादा क्योंकि वो जानता है सब्जेक्ट को ना तो उसको लगेगा यहाँ सुर बिगड़ रहा है यहाँ ताल बिगड़ रहा है और जो नहीं जानता वो अपनी बात पर बिगा रहेगा इंटरफियर नहीं करेंगे बनाएंगे ये लोग नहीं फिर भी मतलब आइडिया हो सकता है अटक रहा होगा हाथों निकालना पड़ेगा ना वरना फिर वो एक मामला हो जाएगा तो देव नारायण जी आप करेंगे जिसमें मूवमेंट और पॉज हैं क्योंकि आप बाकी तो आप डायलॉग वायलॉग तो आप यू ही बना लेंगे कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है और तुम करोगे छवि वाला। वाला। हाँ। अलग, -अलग, पात्र। अलग अलग पात्र मतलब इसमें अब ले लो तीन पात्र ले लो मतलब जैसे जैसे हमने फॉरेस्ट गार्ड का लिखा तो हो जाए तो क्या जैसे अगर मान लो पुलिस वाला है तो उसका किस तरह का गीत होगा अगर हाँ? कोई व्यापारी है सवाल जवाब होगा सवाल, सवाल जवाब रूनु। रूनु। रूनु। क्योंकि उसको रूनूं के बारे में पता नहीं, नहीं। और <laughs> और मूवमेंट का अलग अलग पात्रों का संगीत लेकिन <laughs> <laughs> को तो इमेज का काफी है ये तो गाते सारे प्रदीप के और दुष्यंत के तो को क्या देंगे? मुझे डायरेक्टर दोस्ट्रेक्टीप्रतको आकाश पर ही गाना बनाना है तो आप क्या करोगे बोलो अब फिर तो बुरजी उलझ गया इमेज का मतलब आकाश और पेड़ों की चर्चा होनी चाहिए आप एक एक एक इमेज होना चाहिए उसी को को आप तो आपको अच्छा उधर नंबर नंबर नंबर कौन चार गुरुक, चार ग्रुप ग्रुप दोगे लिए पहले लीडर लीडर मत बता। <laughs> को मत बताओ दो बाद में देखा शुरू करो तुम दो एक दो, चार, चार, चार, चार, चार तो एक, एक दो तीन चार चार आप हो चार चार एक दो दो तीन और चार ठीक है अब अब करो कौन कौन से? <laughs> एक वाले हम लोग एक वाले खड़े हो जाओ हाँ रुको रुको रुको बिल्कुल सब इंसाफी से करेंगे क्या मतलब ऐसा ना लगो ना कि हम लोग के किसी पक्के आप तो जाता है डायलॉग ऐसी कलाकार क्या कर रहा है जहाँ गाना रोकेंगे उस वक्त उसका मूवमेंट वो आँख से कहाँ देख रहा होगा उसके आँख से क्या मतलब ध्यान में रखते हुए गाना बना और एक्शन के हिसाब से अगर कहीं गाना तोड़ना भी पड़े उसकी लय को या सुर को वो आप करने के लिए समय आपको ज्यादा नाटक पर हो गाने पर ये ये पर्ची सिस्टम बढ़िया है दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे पे सब नंबर नंबर आगो से होगा वो लीडर लीडर लीडर लीडर जाएगा चारों पर्ची खोलना मत अभी मत खोलना हाँ बाद में तो हमको क्या जाना है एक नंबर चार नंबर खड़े हो जाओ दो एक नंबर खड़े हो जाओ के लाइन में लग जाओ एक नंबर नंबर 2 तक चेंज कर देना लोग दी चेंज कर देना हम जना दी जना आप क्या देना है जी बटू का नंबर है कौन औरनु तुम्हारा क्या नंबर है तीन नंबर किसका है मेरा लेवरेज पापा पापा जी पापा जी वाली पापा जी तीन नंबर कौन करने वाला है नंबर 3 नंबर 4 4 अब 4 है आ जाओ वो जी कर दो लाब रब कहाँ नहीं नहीं नहीं नहीं अच्छा एक घंटे का टाइम मिलेगा बहुत बढ़िया अभी क्या बजे बजे आप लगते हैं डॉक्टर साहब अरे अभी एक और भी खास होना है नौ दो दो में दो दो दो दो दो, तो दो।, दो। भी चार वाले आ चलो बताओ चलो तीन तीन तीन तीन वाले में में जाओ एक तो तो नाटक भी होगा एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता और सेठ उससे गाने में क्या कहता फिर तो वो गाकर कैसे कैसे बनता और फिर पुलिस वाला उस गरीब आदमी से एक चोर चोर उससे छीनता पुलिस वाला उसे उसको बचाता ठीक है, है ना पुलिस वाला चोर तो बचाता नहीं चोर छीन के भागता पुलिस वाला को सपोर्ट करता चोर की चोर की और दोनों मिलके के बांट लेते हैं और फिर बाद में वो बेचारा जो है गरीब रो रहा है पहले पहले यही सबसे क्या बता रहे नहीं? नहीं।, नहीं नहीं नहीं एक गरीब आदमी जो कर्जे के लिए पैसा मांगने जा रहा है साहुकार साहूकार के पास मनी लेंडर के पास जा रहा है एक गरीब व्यक्ति साहुकार के पास तो तो तो। पैसे मांगने जाता उधार उधार के पास मांगने जाता उसे नहीं देता ब्याज पर पैसे दे देता देता हाँ किस तरीके से बातचीत करके और में हाँ। चोर हाँ। चोर, हाँ। चोर चोर वो वो आता आता है हाँ। भाटता है भाटता है गरीब पैसे लेके आ रहा रहा उधर पैसा छीन कर तुम्हारा भी यही हाल होगा भगवान ने करा तो थोड़ी देर बाद <laughs> है। <laughs> एक दो तीन एक दो तीन उड़िया दिल्ली दो